ब्लॉग की, की एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम सुनते हैं ज्ञान प्रकाश विवेक की कुछ कविताएं पहली कविता ये दिन था एक बच्चे की मानी दोस्तों पानी पे कह कशा बनाकर चला गया लहरों पे वो चराग जलाकर चला गया मैंने जरा सा डांट दिया था परिंदे को वो अपने घोसले को उठाकर चला गया तुम उस गरीब बच्चे की हिम्मत तो देखते वो जो फटा गुब्बारा फुला कर चला गया जाना था उसको रेल में और वक्त भी था कम फिर भी वो मुझसे हाथ मिलाकर चला गया दरिया को पार करने की उसकी कला तो देख जो कागजी जहाज बनाकर चला गया ऐसे हवन किया मेरे घर एक शख्स ने खुद अपनी उंगलियों को जला कर चला गया वो एक सरफिरा था जो आया था बजन में नाकामियों के जश्न मना कर चला गया ये दिन था एक बच्चे की मानिन दोस्तों जो अपना होमवर्क दिखा कर चला गया दूसरी कविता उसके अंदर तो परिंदों के ठिकाने निकले उसकी संदूक से अनमोल खजाने निकले छतरिया टूटी हुई कोट पुराने निकले काटने से जो गिरा पेड़ जमी पर यारों उसके अंदर तो परिंदों के ठिकाने निकले और तो और कुछ न मिला बूढ़े की जेबों में मगर में अगर, उसकी, उसकी अचकन से कई गुजरे जमाने, जमाने निकले इस खबर पर तुम्हें पर विश्वास न आए आएकुले बाज, बाज यतीमो को हसाने निकले, निकले। डालकर हाथ में दस्ताने पर आए पलपे दोस्ती के लिए तुम हाथ मिलाने निकले तोल कर ले गए सब मेरी पुरानी घड़ियां ये ज नए कितने सयाने निकले उनके हाथों में थी पानी की सुराही यारों कितने विश्वास से वो आग बुझाने निकले तीसरी कविता तमाम माची से भीगी हुई है पानी में हवा के हाथ पे रख के दिया जलाऊंगा मैं अपने हौसले को आज आजमाऊंगा तमाम माची से भ्रीगी हुई है पानी में दिया सलाई मगर फिर भी मैं चलाऊंगा मैं उसको नाव न देता तो और क्या करता वो कह रहा था की पानी में डूब जाऊंगा जो मेरे घर में नहीं कुर्सियाँ तो गम कैसा चटाई की तरह मैं धूप को बिछाऊंगा कुआ बने न बने, बने बात ये अलग है मगर जमीन नाखूनों से खोद के दिखाऊंगा मैं अश्वमेध का घोड़ा पकड़ भी लूं शायद पर अपनी हसरतों का रथ पकड़ न पाऊंगा ये कुछ चौलाई के लड्डू हैं मेरे झोले में अनाथ बालकों से आज मिल के आऊंगा मैं जानता हूं खिलौने हैं मेरे मिट्टी के तुम्हारे मॉल में इनको न बेच पाऊंगा चौथी कविता ऐ हवा तू नहीं, नहीं आती, आती तो ये तेरी मर्जी वक्त ने कांच की तरह मुझे तोड़ा कितना देख फिर भी है मुझे छुटपे भरोसा कितना उसने बरसात में दे दी मुझे अपनी छतरी तू जरा सोच वो इंसान था अच्छा कितना हाथ में लेके चवन्नी में निकल पड़ता था दोस्तों तब मेरा बाजार था सस्ता कितना एक टूटी हुई कश्ती को पता है यारों, उस जजीरे पे कोई शख्स है तनहा कितना ए हवा तू नहीं आती तो ये तेरी मर्जी मैंने तो खोल के रखा है दरीचा कितना ये जो सब मील के पत्थर हैं इन्हें क्या मालूम मुझसे तू पूछ मेरे घर का है रास्ता कितना अभी आप सुन रहे थे ज्ञान प्रकाश विवेक की कुछ कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल